फल बताए गए मुख्यतः पांच विशेष फल भागुत श्रोण के बताए गए हैं एक तो निर्भयता का प्रादुर्भाव होता है जिसकी मौत होती वे हार मास का शरीर हम नहीं है परीक्षत को तक्षत सामने दिख रहा है फिर भी परीक्षा होगी वो मैं नहीं वो यह है और यह हमेशा बदलने वाला मिटने वाला है लेकिन मैं अमित है ये बोध कराने की शक्ति भागवत में है वास्तु में देखा जाए तो एक सत्ता है पूरे ब्रह्मांड में वह और यह उसमें हमने तीन भाग कर दिए वह परमात्मा मैं आता और जगत एक फिलोसॉफी है थोड़ी ज्ञान तो तो थोड़ा उन वह मैं और यह नजगत यह दिखता है यह सुनाई पड़ता है यह सुगंध है यह स्वाद है यह ठंडा गर्म है पांच इंद्रियों के द्वारा यह के पांच विभाग हो गए लेकिन यह की प्रती मैं को ही होती है मैं के सिवाय यह की प्रती नहीं होती अब आप नैठ बैठकर यह कर सकते मैं मैं मैं मैं सब का एक है आई आई आई आई आई मैं मैं मैं मैं सब एक है सारी दुनिया में जहां से मैं उठता है वह सत्ता एक है फिर कचरा भर दो मैं फलाना जाति का मैं फलाना वर्ग का मैं फलानी तो मजहब का ये जो कुछ कचरा माया का भरना है भर दो बाकी मैं वह एक है जहाँ से मैं उठता है जहाँ से हर दिल की धड़कने उठती है तो आप मैंने ही यह को देखते हैं हजारों कपिला दान माना गया है उस परमात्मा सप एक जो सत्य है वो त्रिकाला अव्य है और जो यह और मैं मे कवन है वे बदलते रहते हैं तो जो बदलने वाला है उसको कितना भी संभालो किसी का साथ में नहीं गया रहा औरों को फूक मारकर जिंदा करने वाले पीर पैगम्बर फकीर संत महंत भी यहाँ से रवाना हो गए संतों के संत श्री कृष्ण और राम रामजय को भी ये मायावी शरीर छोड़ना अनिवार्य हो गया अपने देखते देखते अपने कुल को रवाना कर दिए और अपने साथ ही अयोध्या वासियों को सरज में प्रवेश कराते कराते यह कल पन छुड़वा उनके प्रयाण काल की बात सुनते ही भगवान की भगवती सत्ता का सहज ही की हृदय में अहोभाव पैदा हो जाता है सरजू किनारे श्री रामचंद्र जी पधारे कि अब समय पूरा हो गया इस तन को छोड़कर अपने धाम में अपने स्वरूप में जाए तो जो अयोध्या वासी थे सत्संग आदि करके संपन्न चित्त हुए थे आत्मा में स्थिति हो गए थे वे भी सर्जु के किनारे श्री राम जी के साथ चल दिए राम जी ने सर्जु में प्रवेश किया ऐसे अयोध्या में भी प्रवेश किया और सब, सब के सब से विदा हो गए ऐसा आश्चर्यकारक और किसी बजट में भगवान मैंने आपने देखा सुना नहीं होगा जय राम जी श्रीमद भागवत के शून्य के पांच फल एक फल है निर्भय था सिख धर्म के आदि गुरु ने भी सुंदर कहा निर्भय तुम अपने निर्भय स्वरूप जहाँ से मैं उठता है उसका चिंतन श्रवण करो तो फिर यह सारा तुम्हे भयभीत नहीं कर सकता है भागवत की एक विशेषता है कि निर्भयता बनाता है दूसरी विशेषता है श्रीमदभागवत नि संदेह बना देता है संशय नहीं रहता कि मैं मर के क्या पता गोरा होगा कि गरा होगा प्रेत होऊंगा उनका फल है निसंदेह बना दे संशय को खात है संशय सब का पीर संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर भिख मांगे का नाम फकीर नहीं है निसंदेह जो कर उसका नाम फकीर भागवत निसंदेह कर देता है जो निस्संदेह है वही वास्तव में फकीर है संत है गुलाम नबीर मरने को पड़ा था मुल्यों को बुलाया उसको जो कुछ डोनेट करना था कर दिया गुलाम नबी कहता है खुदा ताला मैं तुझसे माफी मांगता हूँ तो करता हूँ मैं तेरे कहे हुए आदेशों पर नहीं चल सका लेकिन मैं जैसा तैसा हूँ तेरी शरण हूँ तू तो रहमत करना बख्शना गुना फिर गुलाम नबीर कहता के हे शैतान तुम मुझे माफ करना मैंने तुम्हारी आज्ञा तेरी नहीं मानी न मैं पूरा इंसान हो पाया न पूरा शैतान हो पाया न खुदा की पूरी बात मान पाया न तेरी बात मान पाया हे शैतान तुम मुझे बख्शना में जैसा तैसा बेहू तेरी शरण हूँ तुम मुझे माफ करना मुझ पर रहमत बरसाना मेरा हाथ छोड़ना मैं तेरी शरण हूँ मुला है ये क्या बात है शैतान को नवाज रहा है गुलाम नबीर कहता है तेरे को तो दक्षिणा की जरूरत है तेरे को तो पैसे की जरूरत है और लोगों को इंसान इंसान को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने की जरूरत है मरना तो मुझे है मैं जाने में दो में जाता हूँ कि विस्त में जाता हूँ मुझे पता नहीं इसलिए दोनों से जरा हाथ मिलाने की व्यवस्था करने दे मुझे मरना है तो दे मरना है गुलाम नदी को संदेह है कि मरने के बाद विश्व में जाऊंगा कि दो में जाऊंगा पता नहीं लेकिन श्रीमद् भागवत का सोवन संदेह रहित बना देता है न हम दो में जाएंगे न विश्व में जाएंगे न हम भूत बनेंगे न हम दैत्य बनेंगे ना, ना मनुष्य बनेंगे हम जिसके हैं उसी के साथ मिलकर अमर आत्मा हो जाएंगे आउमा, आउमा। भागवत के श्रवन का फल है तीसरी विशेषता है भागवत की हृदय में प्रभु का साक्षात आनंद प्रकट कर देता है हृदय में भगवान का भगवती भाव भगवती रस भागवत प्रकट कर देता है ये भागवत के श्रवन की तीसरी विशेषता है सत्संग सुनने के पहले जो हृदय उखलता था जो हृदय तपता था दुख सुख में लाभ हानि में उछल करता था सत्संग के बाद उछल खुद का प्रभाव इतना नहीं रहेगा सत्संग जितना सत्संग के नियम से सुना है उतना ज्यादा फायदा होगा सत्संग सुनने के नियम होते हैं सत्संग के दिनों में साधा सात्विक भोजन करे झूठ कपट फरेब चोरी जारी हिंसा घृणा आदि अपने चित्त में न आने दे और अपने में परमात्मा की कथा का ही मनन करे सुनने के बाद सत्पुरुषो का पूजन आदर सत्कार करे भगवान का ध्यान करता करता सो जाए प्रेम करते करते प्रभु को नीचे सो जाए धरती पर कुछ बिछा कर बड़े गंदे गालीचे आराम है, आराम के साधन से परहेज करें, तेल फूले पफ पाउडर लाली लिपस्टिक से सत्संग ये पांच फल प्रत्या देख कर मजा नहीं चलकर सुन कर मजा नहीं जब जब मौका मिला गोता मारा और हृदय का आनंद पा लिया ये भागवत श्रवण की विशेषता है दिल में तस्वीरें है यार जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था आता न था, था नजर तो नजर का कसूर भगवत कथा भागवत की कथा सुनने से वह दृष्टि बन जाती है यत्र यत्र मनोजाती तत्र तत्र समाधया। जो चौथा यह महाफल है सभी में भगवत भाव भगवत दर्शन करने की वृत्ति उठती है ये भागवत श्रवण का फल है और पांच पांचवा फल है कि परम प्रेम यह जो प्रेम करते हैं वो परम नहीं हो सकता है यह फूलों की माला है मन चाही माला है सुगंध भाई मैंने इसको प्रेम किया लेकिन सुगंध भाई एक दो पांच सेकंड के लिए मजा आया प्रेम किया फिर मुझे रख देनी पड़ेगी मैंने नाक से सुख लिया लेकिन ये सुख देने वाली माला क्षीण हो जाएगी या सुख लेने की भावना बदल जाएगी या सुख लेने वाला ये नाक एक दिन जल जाएगा जयराम जी दे के ऐसे कोई काल तबले गाना बजाना सुन नृत्य वाद्य आदि हर दिन मनोरंजन सुना तो मनोरंजन करने वाला व्यक्ति या साधन गड़बड़ हो जाएगा अथवा सुनने वाला साधन गडबड हो जाएगा या तो सुनने की गडबड हो जाएगी इसमें परम प्रेम नहीं है थोड़ी देर के लिए प्रेम हुआ जरा सी झलक मिली फिर वही के वही कोलो के बैल जैसा घूमते रहो लेकिन वही के वही कोलू का बैल जब है तो यात्रा शुरू होती कर फिर उसके आँखें पर पट्टी लगा दी जाती फिरता रहता है फिरता रहता है जीवन भर धाणी का बैल कोल्लू का बैल घूमता है वो समझता होगा कि बहुत बहुत याद रहता है की लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में पट्टी खोल के विचार की आंख से देखे तो बोले वही के वही है ऐसे मुंह से खाना पीना खाना पीना बच्चों को जन्म देना संभाला लेकिन भागवती गलती मिटाने का सामर्थ्य रखता है धनभागी वो लोग हैं जो अपने अकल से कार्य धन भागी। उठा के उस पहाड़ी से उतरते और दूर पहाड़ियों में पहाड़ियों के इलाकों में जहाँ बसे छोटी मोटी बस्ती उन बस्तियों में जाते लोगों को एकत्रित करते हैं नारियों को महान नारी जैसी पुस्तक देते लड़कों को पुरुषार्थ परम जैसी देव जैसी पुस्तक देते हैं जो है जो स्थल पर है युवन सुरक्षा पुस्तक जैसी पुस्तकें देते है जुआनो को और बोलते कि पढ़ना जो अच्छा लगते लिख लेना अगले गुरुवार को नहीं तो उसके दूसरे गुरुवार को कहीं पर रविवार को तो कहीं सोमवार को कहीं गुरुवार को तो कहीं शुक्रवार को कहीं एक सप्ताह तो कहीं दो सप्ताह के बाद उस गांव में फिर से जाते भी हुई पुस्तकें लेते और भगवान नई पुस्तकें दे के आते कितना श्रम उठाया होगा महापुरुषो ने अगर ऐसा श्रम करते करते गांव-गांव और शहर शहर नगर नगर डगर डगर नहीं घूमते तो आंसू में ऐसी आशा भी नहीं सकता जब इन महापुरुषों से ऊपर पोतली उठा कर देखा तो मैं दे यात्रा की सद ज्ञान के प्रचार प्रसार की और नगरों में माइक पर होंगकोंग और दूसरे बिलायत के देशों में भी गए जहाजों में मुसाफरी की और पैदल में मुसाफरी की और लक्ष्य यही था की मानव अपनी महानता बोलकर पेट पालू पशु जैसी जिंदगी में अपना मनुष्य जीवन बर्बाद न करे इसलिए उस महापुरुष ने इतना सम किया वे पत्रकार हो वे अखबार के मालिक अखबार के मुख्य एडिटर लोग सब धनवाद जिन है जिन्होंने घर घर तक पहुँचने का दैवी कार्य किया है जी, जैराम जी बोलना पड़ेगा। आज स्वार्थ से भाई भाई में समाज समाज में मनुष्य मनुष्य में विद्रोह फैला करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों की कमी नहीं है लेकिन कमी है तो ऐसे सज्जनों की है कि में एक दिखा कर मानव जात को महेश्वर के आनंद से प्रभु के रस से शराबोर कर दे ऐसे व्यक्ति की कमी है। बरसात जब पड़ती है न तो, तो फॉरेस्ट में देखो बबुन जहाँ तहा उभर आता है फालतू घास जहाँ लेकिन गुलाब के फूल जहाँ तहा नहीं उभरे मिलते हैं गुलाब के फूल के लिए तो पहले कलम लगानी पड़ती है गोडाई करनी पड़ती है खाद पानी देना पड़ता है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तभी गुलाब की कलम है, फूल खिलते हैं सुवास फैलाते हैं और ढोरे आते हैं ऐसी हलकत तो जहां-तहां उ जाते हैं लेकिन आत्म के बीचार भगवत बीचार की तो कलम लगाने वाले समिति के भाई हो चाहे उनके और साथी हो उनको कलम लगानी पड़ती है पानी देना पड़ता है सींचते हैं तब ये सुगंध और प्रेम के फूल खेलते हैं, भगवत के रस में लाखों लोग आनंदित होते हैं, वे कितने भाग्यशाली हैं, कितने सुन है, है। जिनको भगवान ने पसंद किया है अपना देवी कार्य करने के लिए मजाक की बात नहीं है जंगल में आप हो अपना थोड़ा सा घर करने जाओ अथवा दो दिन फॉरेस्ट में के एकांत में के अपने खेत में दो दिन रहने जाओ तो नाक में दम आ जाता है आप भी रहो और हजारों लोगों को रहने बैठने की व्यवस्था कर दो खाने पीने की व्यवस्था कर दो ये कितना परिश्रम और कितनी श्रद्धा कितना प्रेम और कितना मानव जाति के कल्याण की भावना जोल हुए व्यक्ति ही कर सकते हैं काम नहीं है समिति के भाई से अथवा भक्तों से छोटी मोटी कहीं गलती भी हो गई हो हो सकता है लेकिन जो भगवती कार्य किया है उसके आगे कहीं कोई मुझे तो दिखती नहीं लेकिन होगी अपने बालों की तो गलती ही देखी जाती है जयराम दे देखे अगर हो तभी विवेकानंद की बात मुझे याद आती है कि जो सत्संग नहीं है निगुरा है उसमें और सत्संग में एक फर्क है हो सकता है कि किसी सत्संगी महिला से सत्संगी भाई से 50 गलतियां हो गई हो लेकिन अगर वो सत्संगी नहीं होता तो 500 सौ गलतियां करता और उसको मानता भी नहीं और सत्संगी दो गलती करता तो भी मानता है ये सत्संग महिमा है सत्संग का प्रभाव है भगवान व्यास जी जब शास्त्र लिखे तो व्यास असंतुष्ट रहे नारद जी ने कहा कि आप तो, तो हैं, जीवन मुक्त हैं। आपने मनुष्य जन्म का फल तो पा लिया दूसरों के लिए द्वार खुले रखे फिर भी आपके चेहरे पर अतृप्ति क्यों शास्त्र कहते हैं मनुष्य को सत्कर्म तब तक, तक करते रहना चाहिए जब तक उतोष न हो सबकर्म किसी पर मेहरबानी करने के लिए नहीं की जाती हमें अपना उद्धार करने के लिए ही करने चाहिए। सब कर्म आत्म संतोष देता है। है है। जो कुकर्म कुकर्म करता है उसको पता नहीं है। कुकर्म करके आप जिस व्यक्ति का बुरा करते हैं तो आपके पास बुरा करने मित है और आप सीमित ढंग से ही किसी का बुरा कर सकते हैं, लेकिन जब प्रकृति उस बदला देती है तो प्रकृति में अस्सी सामर्थ्य है उसका एक झटका भी तुम्हें चौरासी चौरासी लाख जेलों में भेज देता है कभी वृक्ष बन के सूखते रहो तो कभी चूहे के बिल्ली के शिकार होते रहो कभी खटमल या मच्छर होकर मरते रहो तो कभी कीटाणुओं के भटकते रहो तुम अगर बुरा करते हो तो प्रकृति माता तुम्हें चौरासी चौरासी लाख जेलों में भेज देती है और तुम ईश्वर के नाते सब मंगल करते हो तो वो करुणामयी माँ तुम्हें परमात्मा से मिला देती है तुम अच्छा करके जैसे एक माँ के पाँच बच्चे हैं, जो बच्चा अपने भाई का सहयोग करता है उस पर माँ प्रसन्न होती है जो बच्चा छोटे भाई को दबाता है पिटाई करता है तो बच्चा तो बदला नहीं देता लेकिन माँ ऐसी छठी का बुद्धि याद आ जाता है ऐसी प्रकृति का नहीं है प्रकृति में और परमात्मा की परमात्मा प्रकृति की आधार सत्ता है शक्ति है जैसे पुरुष और पुरुष की शक्ति अभिन्न है ऐसे परमात्मा और परमात्मा की सत्ता अभिन्न है फिर भी वो सत्ता तो बदलती रहती है जैसे सूर्य का प्रकाश और सूर्य एक ही चीज का विवर्त है लेकिन सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे वस्तु तो, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो पेड़ पौधे भी नहीं होते लेकिन पेड़ पौधे मर जाते प्रकाश रोज मर जाता है सूर्य वही का वही है ले पर मत सत्ता वही की वही है जो वही की वही है उसमें ही नहीं उसे बैठा है और यह बदलता है वह देखता तो है बदल तो है वो बदलेगा और जो मैं है वो यह मरान है जरूर यह सिंह है, है यह जरूर बदलेगा यह न जरूर बदलेगा ये निर्णय होते है इसी अच्छे आदमी के स्थापित है अच्छा आदमी कोई मत स्थापित आए तो उस समय के लोगों की चाल ढाल को सुव्यवस्थित करने के लिए अच्छी आदमी की मरी भी बदलती रही है गैर हम अच्छी मरी बदलती रहती है और अच्छे आदमी औपचारते हैं ये मत में मतंतर होता है सनातन धर्म मदर नहीं सनातन सनातन सत्य है वही हिंदू धर्म है ये किसी के में अति राम का भी बनाया हुआ नहीं है। और भी इसी सनातन धर्म में अवत हुए है और उसका प्रकाश आए है ज्ञान जो ज्ञान है अथवा योग वो कृष्ण ने अपनी और कहा है कहा के भी योग और ज्ञान था से धारा से, से थोड़ा सा कि श्रीकृष्ण ने उस लोग को के कर दिया जब हम गीता करते हैं तो आपको वो गीता सरल लग जाती है ऐसे कृष्ण ने अपनी से व्याख्या की तो क्योंकि गीता सरल हो गई जयराम जी की हिंदू परमात्म सब है दूगो से सब है यह है और बाद में भी रहेगा यह पी बदल रहा है और बाद भी बना रहेगा यह शरीर बनाकर किशोर अवस्था में चला आया छूट डाल पत्नी चला फिर किशोर अवस्था छूटी पता नहीं चल आया जवानी अवस्था छूट जाती पता नहीं चलता नहीं जाता है यह तो है, लेकिन ताने जो देखने वाला था किशोर वो देखा वो जवान खा गोली बुद्धा को देख रहा है मौत के समय अगर सावधान रहे तो वही मौत को देखेगा और मौत को मैं देख रहा हूँ मौत इसकी होती है नहीं होती है सागिर जाए तो अमर आत्मा हाथ हो जाए नातम तीर्थम उसके तीर्थम उसके द्वारा सारे यम गए उसके द्वारा सारे दान पुण्य हो गए ये यम क्षण कृपा ब्रह्मचार में अपने मन को करके दे उसके सारे सत्कर्म संपन्न हो गए वो तो तर गया लेकिन उसके कुल के लोक भी हम विज्ञानी विरोधी नहीं है विज्ञान की अपनी अवस्था अपना तो है लेकिन विज्ञान के सदर वेदांत नहीं होगा तो विज्ञान भी रह जाएगी नितान तो जरूरत है अब मैं आपके सामने ये फूलों की माला दिखाता हूँ है तो फूलों की माला है तो गुलाप का फूल लेकिन इसको एक इंद्रित सक्षम नहीं है आंख केवल इसका रंग दिखाएगी, इसकी सुगंध नहीं देखा सकती ना की दिखाएगा, इसका रंग नहीं भा सकता जी सुयेगी इसकी नमस्कार और जोट के हाथी तो कान इसका रंहा लेकिन बाकी के तीन गुंडे दास और स्पर्श की चेहरे को इसकी कोमल पचा दिखाई कोमला कठोर नाक निखाता जीवने आती अब एक फूल को देखने के लिए भी आँख सक्षम नहीं है एक फूल को भी पूरा करने के लिए आँख सक्षम नहीं है तो भक्त की श्रद्धा को जानने के लिए तर्क आँख कैसे सक्षम हो सकती है सितारों से जहाँ कुछ भी है इंतहा और है किसी भी चारको ने कहा कुंडली बंदी कुछ नहीं होती है मुर्दे को छाड़ा और जरा जरा बलते और पुस्तकों में लिख दिया कुंडल कुंडली कुछ ही होती है को कि तो में में में में तो फिजिकल शरीर का का विषय विषय नहीं, वो तो का है, कोश होता है, वो में कोश होता है, में में कोश होता है, होता होता होता उसके अंदर आनंद और उस चैतन्य चेतना होती है जो तुम्हारे शहर के शरीर में ज्ञान ध्यान और आविष्कार आविष्कार कराने की क्षमता भी हैदय का टेबल पर करके में कर, तो जगह से किया दे तो से कहीं नहीं दिखेगा तो दिखता है तो नहीं है आप नहीं है वास्तव में जितनी वो चीजें है वो दिखती ही नहीं है इंद्रियों से जो चीज है वो इंद्रियों से दिखती ही नहीं है और दूसरी बात जो जितनी महत्वपूर्ण है, चीज है वो उतना ही तुम्हारे सहज में मिलती है और हर साथ श्रद्धा रहती है ऐसे आपस से याद करने को निकले तो आप मुख एक दिन की है लगा तो खाते नहीं है तो घर से आपको भोजन की सामग्री ले जानी पड़ती है आमी आप घर से उठाने की मेहनत नहीं करेंगे ही ले लेंगे क्योंकि पानी स्टेशन भी भर लेंगे तो भोजन से ज्यादा महत्वपूर्ण तो है